की की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कुछ बाल कविताएं। महंगू की टाई महंगू ने महंगाई में पैसे फूंके टाई में फिर भी मिली न नौकरी अंधे पड़े चटाई में गिटपिट करके हार गए टाई ले बाजार गए दस रुपए की टाई उनकी बिकी नहीं तो पाई में महंगू ने महंगाई में पैसे टाई में ऊंट पर चूहा चूहा एक ऊंट पर चढ़ झटपट चला बहादुर कड़ राह में गहरा ताल पड़ा चूहे का ननिहाल पड़ा चूहा खापी सो गया ऊट नहा कर खो गया अक्की बक्की अक्की बक्की करे तरक्की गेहूँ छोड़ के बोए मक्की।, मक्की मक्की लेकर भागे चक्की देखे दे बुढ़िया हक्की बक्की नक्की छक्की पूरी शक्की अक्की बक्की करे तरक्की गेहूँ छोड़ के बोए मक्की मच्छर और हाथी सूट उठाकर हाथी बैठा पक्का गाना गाने मच्छर, मच्छर एक घुस गया, गया कान में लगा कान, कान खुजलाने फटफट फटफट फट तबले, तबले जैसा हाथी कान बजाता बड़े, बड़े मौज से भीतर बैठा मच्छर गाना गाता बतूता, बतूता का जूता, जूता। जब सब बोलते थे वह चुप रहता था जब सब चलते थे वह पीछे हो जाता था जब सब खाने पर टूटते थे वह अलग बैठा टंगता रहता था जब सब निढाल हो सो जाते थे वह शून्य में टकटकी तक लगाए रहता था लेकिन जब गोली चली तब सबसे पहले वही मारा गया इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में थोड़ी हवा नाक में घुस गई घुस गई थोड़ी कान में कभी नाक को कभी कान को मलते इब्न बतूता इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में इब्न बबूता खड़े रह गए मोची की दुकान में किताबों में बच्चे किताबों में बिल्ली ने बच्चे दिए हैं ये बच्चे बड़े हो अफसर बनेंगे दरोगा बनेंगे किसी गांव के ये किसी शहर के ये कलेक्टर बनेंगे न चूहों की इनको जरूरत रहेगी बड़े होटलों के मैनेजर बनेंगे ये नेता बनेंगे और भाषण करेंगे किसी दिन विधायक मिनिस्टर बनेंगे वकालत करेंगे सताए हुओ की बनेंगे ये जज और बैरिस्टर बनेंगे दलित दलितर कटेंगे हमारे तुम्हारे किसी कंपनी के डायरेक्टर बनेंगे खिलाऊंगा इनको मैं दूध और मलाई मेरे भाग्य के ये रजिस्टर बनेंगे पकोड़ी की कहानी दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी छुन छुन छुन छुन तेल में नाची प्लेट में आ शर्मा पकौड़ी दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी हाथ से उछली मुंह में पहुंची पेट में जा घबराई पकौड़ी दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी मेरे मन को भाई पकौड़ी घोड़ा अगर कहीं मैं घोड़ा होता वह भी लंबा चौड़ा होता तुम्हें पीठ पर बैठा करके बहुत तेज मैं दौड़ा होता पलक झपकते ही ले जाता दूर पहाड़ों की वादी में बातें करता हुआ हवा से बियाबान में आबादी में किसी झोपड़े के आगे रुक तुम्हें छाछ और दूध पिलाता तरह तरह के भोले भाले इंसानों से तुम्हें मिलाता उनके संग जंगलों में जाकर मीठे मीठे फल खाते रंग बिरंगी चिड़ियों से अपनी अच्छी पहचान बनाते झाड़ी में दुब तुमको प्यारे प्यारे खरगोश दिखाता और उछलते हुए मेमनों के संग तुमको खेल, खेल खिलाता रात धमाढम ढोल झमाझम झांझ नाच गाने में कटती हरे भरे जंगल में तुम्हें दिखाता कैसे मस्ती पड़ती सुबह नदी में नहा दिखाता तुमको कैसे सूरज उगता कैसे तीतर दौड़ लगाता कैसे पिंडुक पिंड चुगता बगुले कैसे ध्यान लगाते मछली शांत डोलती कैसे और टिटहरी आसमान में चक्कर काट बोलती कैसे कैसे आते हिरन झुंड के झुंड नदी में पानी पीते कैसे छोड़ निशान पैरों के जाते हैं जंगल में जीते हम भी वहाँ निशान छोड़कर अपना फिर वापस आ जाते शायद कभी उसको और बहुत से बच्चे आते। तब मैं अपने पैर पटक हिन हिन करता तुम भी खुश होते कितनी नकली दुनिया यह अपनी तुम सोते में भी कहते लेकिन अपने मुँह में नहीं लगाम डालने देता तुमको प्यार उमरने पर वैसे छू लेने देता अपनी दुम को नहीं दुलत तुम्हें झाड़ता क्योंकि उसे खाकर तुम रोते लेकिन सच तो यह है बच्चों तब तुम ही मेरी दुम होते अभी आप सुन रहे थे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कुछ बाल कविताएं वाचक स्वर भारती परिमल